ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ अधिकरण अधिकरण का विचार आज होना है। के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका लिखने से पहले टीकाकार द्वितीय अधिकरण का वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हैं एक श्लोक में तो जो टीकाकार के द्वारा द्वितीय अधिकरण के प्रारंभ में किया गया है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण उसे पहले देखा जाए यस्य वेदा सर्वार्थ यसी वेद सर्वाज्ञानशक्त श्रीरामेता वेद वेदम भजे तो शास्त्र यौनित्व अधिकरण में दो वर्णक है एक सूत्रात्मक अधिकरण होने पर भी भाष्कर भगवान ने इस अधिकरण का दो प्रकार से विचार किया है और दोनों वर्णक के अनुसार इस अधिकरण के अर्थ का संग्रह इस मंत्र में है इस श्लोक में है तो पहले वर्णक के अनुसार बताया जा रहा है सर्वाभाषक वेद का कर्ता ब्रह्म को और द्वितीय वर्णक के अनुसार बताया जा रहा है जगत कारण ब्रह्म है इसका ज्ञापक वेद है यानी वेद प्रमाणक ब्रह्म कारणवाद है ये द्वितीय वर्णक बताएगा दोनों में क्या अंतर है पहले में तो बताया जा रहा है वेद का कर्ता ब्रह्म है और ब्रह्म कारणवाद वेद प्रमाण से प्रतिपादित हैं वेद प्रमाणक है का मतलब जगत कारण त्वेन रूपे न ब्रह्म को वेद बता रहे हैं इसलिए ब्रह्म कारणवाद वैदिक है वेद प्रमाण सिद्ध है ये द्वितीय वर्णक में बताया जाएगा <coughs> तो प्रथम वर्णक का अर्थ वेद का कर्ता ब्रह्म होने से वह सर्वज्ञ है और द्वितीय वर्णक का अर्थ है जगत का कारण चेतन ब्रह्म है यह वेद से सिद्ध होता है वेद बता रहा है और इन दोनों अर्थों को इस श्लोक में टीकाकार बता रहे हैं टीकाकार रामोपासक हैं और उनके राम हैं उपनिषदों का ब्रह्म इसलिए राम का वर्णन वेद कर्ता के रूप में तथा वेद वेद्य के रूप में करते हुए उसी राम को बता रहे हैं जगत के कारण के रूप में तो यसित वेदा और वेदा का विशेषण है सर्वार्थ ज्ञान सर्वार्थ शक्त सर्वाशक्त वेदा यश निस्वसितम इव निस्वसितम तो शब्द के अनुरोध से शब्द का अध्यय करना और उसे द्वितीयांत समझना तम। और उस तम का अन्वय श्री रामम के साथ है उत्तम श्रीरामम रामम अहम भजे ये प्रथम वर्णक का अर्थ संग्रह है इसमें प्रथम वर्णक में बताया गया कि सर्वाभाषक वेद का कर्ता ब्रह्म है शास्त्रीय अधिकरण के प्रथम वर्णक में और इन शब्दों से यही बताया जा रहा है वेद का विशेषण है सर्वार्थ ज्ञान शक्त वेदा यानी समस्त अर्थ को प्रकाशित करने की शक्ति जिनमें है सभी अर्थ का ज्ञान अपने अधिकारी को कराने की शक्ति जिन वेदों में है उन वेदों को कहा जाता है सर्वार्थ ज्ञान शक्त सभी पदार्थ विषयक ज्ञान की शक्ति से संपन्न प्रमाण चक्षुन्द्रिय में शक्ति है मात्र रूप या रूपवान अर्थ को ही ज्ञापन करने की रूप या रूपवान द्रव्य का ही ज्ञान कराता है चक्षुंद्रिय उसमें उतनी शक्ति है उसी रूप या द्रव्य विषय ज्ञान की मात्र शक्ति है चक्षु में शब्द ज्ञान की शक्ति मात्र स्त्रोत्र इंद्रिय में है स्पर्श ज्ञान कराने की शक्ति मात्र त्वेन्द्रिय तो में है इस प्रमाण है चक्षुरादि तो प्रमाणों में एक अपने अपने प्रमेय का ज्ञान कराने की सीमित शक्ति होती है लेकिन वेद एक ऐसा प्रमाण है कि उससे उसमें समस्त अर्थ को प्रकाशित करने की शक्ति है समस्त अर्थ विषयक ज्ञान की शक्ति से संपन्न वेद प्रमाण है वेद में ऐसा कोई विषय छूटा ही नहीं जो वर्णित न हो वेद में सारे अर्थ का वर्णन है तो माना जाता है जिस ग्रंथ में जो विषय है उस ग्रंथ में अपने विषय का ज्ञान अपने अध्ययता को कराने की शक्ति है शब्द प्रमाण में तो कोई वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है तो उसमें अपने विषय का ज्ञान कराने की शक्ति है वैशेषिक दर्शन में जो प्रमेय हैं, उनको बताने की किसी में सांख्य तत्वों को बताने की शक्ति है ग्रंथों में लेकिन वेद में समस्त अर्थों को प्रकाशित करने की शक्ति है इसलिए वेदों को कहा जाता है सर्वार्थ ज्ञान शक्त वेदा ऐसे समस्त अर्थों का ज्ञान कराने की शक्ति से संपन्न वेद भी कार्य है किसके तो आकाशादी जगत जिस ब्रह्म का कार्य है उसी ब्रह्म का वेद भी कार्य है वही ब्रह्म वेदों का करता है हा, हा, तो वेदों को ब्रह्म ने बनाया इसलिए वे, वेदों का कर्ता ब्रह्म है ऐसा वेद स्वयं बता रहे हैं कि हमारा कर्ता ब्रह्म है तो कौन सा वेद वाक्य जो बताता है तो कहते बृहदारण्य उपनिषद में आया यश निश्वसितम वेदा इत्यादि जो वाक्य है वेद वाक्य इसमें यश शब्द से लेना है वहाँ यश शब्द ने नहीं अस् महत्वभूत निस्वसितग्वेद यजुर्वेद इत्यादि आता है उसी अश्य को यहां पर यश शब्द से बताया जा रहा है। तो शब्द से ग्राह्य जगत कारण ब्रह्म का निश्वसित के तरह निश्वसित है वेद निःश्वसित करते हैं श्वासोश्वास को तो जैसे श्वासोश्वास हमारा कार्य है श्वासोश्वास लेते हैं ना इसका कर्ता कौन है जो ले रहा है श्वासोश्श्वास वो उन श्वासोश्वासों का कर्ता है पल के गिर रही हैं फिर खुल रही हैं ये जो निमेश उन्मेश हो रहा है इसका कर्ता भी हम हैं तो लेकिन पता भी नहीं चलता निमेश उन्मेष हो रहा है श्वासोश्वास हम ले रहे हैं इसका पता भी नहीं चलता ये स्वभाव में आ गया कार्य इसलिए सहज होता है जो स्वभाव में आ जाता है कोई भी कार्य तो उस कर्ता को उस कार्य को संपन्न करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता सहज हो जाता है उससे अनायास हो जाता है जैसे हमसे निमेषोन्मेष और श्वासोश्वास अनायास होते हैं ऐसे श्रुति कह रही है कि वेद ब्रह्म ने बनाए तो ब्रह्म को बहुत सोचना पड़ा होगा और कई साल लगे होंगे एक हाथ निबंध लिखना होगा दस बीस पंक्तियों का एक हाथ पत्र भी लिखना होता है तो कितना सोच सोच करके लिखना पड़ता है कई लोगों को लिखने का अभ्यास नहीं होता है तो घंटों लग जाते हैं और वेद की रचना करने के लिए इतने बड़े वेद राशि की ब्रह्म को बहुत समय लगा होगा बहुत सोचना पड़ा होगा बुद्धि लगानी पड़ी होगी कहते ऐसा कुछ नहीं कोई प्रयास नहीं करना पड़ा जैसे आपको निश्वास के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता निमेषोन्मेष के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता अनायास हो जाता है ऐसे वेदों की रचना भी ब्रह्म ने अनायास की है सहज हुई है ब्रह्म से वेदों की रचना फिर तो वेद ऐसे ही होंगे जैसे बिना सोचे समझे कोई लिखता जाए कुछ भी ऐसे ही वेद हुए होंगे बिना प्रयास के बिना बुद्धि लगाए हुए सोचे समझे बनाए हैं ब्रह्म ने तो वो कोई उपाधेय नहीं होंगे कहते ऐसा नहीं है ब्रह्म में उपाधेयित्व तो बताने के लिए विशेषण है वेदों में उपाधेयित्व तो बताने के लिए वेदों का विशेषण है सर्वार्थ ज्ञान शक्तय कि जो वेद ब्रह्म से अनायास निष्पन्न हुए हैं वे सर्वार्थ ज्ञान शक्ति है वेद समस्त अर्थों का ज्ञान अपने अध्यताओं को कराने की शक्ति से संपन्न है यानी सर्वार्थ अवभाषक है वेद और ऐसा वेद जिसने बनाया उसे वेद बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा का अर्थ हुआ जिस ग्रंथ का जो रचयिता होता है उस ग्रंथ में वर्णित अर्थ का तो लेखक ज्ञाता होता ही है लेकिन उससे ज्यादा अर्थ को भी जानता है ये नियम होता है एक एक व्यक्ति कई कई ग्रंथ लिखता है और जितना जानता है उतना बोल नहीं सकता जितना बोलता है उतना लिख नहीं सकता जितना लिखा है उससे ज्यादा बोलता है और जितना बोलता है उससे ज्यादा अर्थ को जानता है कई एक अनुभव ऐसे होते हैं जिनको बोल करके व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों से लिखा नहीं जा सकता का अर्थ निकला किसी भी ग्रंथ का कर्ता उस ग्रंथ में वर्णित तो अर्थ का तो ज्ञाता होता ही है उसे अतिरिक्त अर्थ का भी उसे बोध होता है और वेद स्वयं समस्त अर्थ के प्रकाशक हैं का अर्थ है, वेद में समस्त अर्थ का वर्णन है तो वेद में वर्णित जो जो भी अर्थ है उन सबको तो ब्रह्म जानता ही है और यदि उनसे बहिर्भूत भी कोई अर्थ है तो उनका भी ज्ञाता है यद्यपि कुछ नहीं है इसलिए सर्वार्थ ज्ञान लिखा है का मतलब ये निकलता है सर्वार्थ ज्ञान शक्ति संपन्न वेद का रचयिता निरतिश सर्वज्ञ है उससे अज्ञात कुछ है ही नहीं सब कुछ उसे ज्ञात है सबको जो जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है इस प्रकार प्रथम वर्णक में निरतिशय सर्वज्ञता ब्रह्म की बताई गई है जो पूर्व अधिकरण में अर्थात सूचित हुई थी समस्त जगत का कारण ब्रह्म है यह बता करके ब्रह्म में सर्वज्ञत्व अर्थात सूचित किया गया पूर्व अधिकरण में और उसको दृढ़ किया शास्त्र यौनित्व अधिकरण में वेद का भी कर्ता सर्वार्थ ज्ञान शक्ति संपन्न वेद का कर्ता ब्रह्म को बता करके व्यास जी ब्रह्म की निरतिशय सर्वज्ञता को दृढ़ कर रहे हैं प्रथम वर्णक में तो इसलिए यह अर्थ निकला कि सर्वार्थ ज्ञान शक्तयह वेदा यस्य इव यसित्वसित अर्थात यह निरतिशय सर्वज्ञ तम श्रीरामम तो रामम जो श्रीराम राम है यानी जगत का कारण और सर्वार्थ सर्वाथाषक वेद का भी कर्ता ब्रह्मा वही श्री है रमन्ते योगिनो इति अस्विन युत्पत्ति के अनुसार और योगी लोग रमन करते हैं स्वस्वरूप में और स्वस्वरूप है ब्रह्मा इसलिए राम है स्वस्वरूप रमन्ते योगिनो अस्विन स्व राम उत्पत्ति के अनुसार और उस राम को अहम भजे उस राम का मैं भजन करता हूं का अर्थ है ग्रहण करता हूं भज सेवायां, तो भजे यानी सेवे सेवन करता हूं और सेवन का अर्थ है ग्रहण ग्रहण का अर्थ है ज्ञान तो उस राम का मैं ग्रहण करता हूं आत्म रूप से वह सर्वात्मा है मेरी भी आत्मा है मेरा भी वास्तविक स्वरूप वही है और अविद्या अवस्था में भ्रांति से मेरे अहंता का आस्पद जो युष्म प्रत्यय गोचर शरीरत्रय है वो मैं नहीं हूं लेकिन अस्मत् प्रत्यय गोचर जो राम है वो वस्तुतः मैं ऐसा मैं उस राम का ग्रहण करता हूं अहम यानी टीकाकर अपने को कह रहा है उस राम का मैं मैं के रूप में ग्रहण करता हूं तो ये हो गई गीता की अव्यभिचारिणी भक्ति एक भक्तिर विशिष्यते भगवान जिसको कहते हैं भक्त को एक भक्ति है परमात्मा का मय के रूप में ग्रहण जो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है विवर्त उपादान कारण है यानी अधिष्ठान है उसका मय के रूप में ग्रहण ये विवेक चूड़ामी की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है स्वस्वरूपानुसंधान गीता की अव्यभिचारिणी भक्ति मई चानन्य योगे न भक्तिर व्यभिचारिणी वो भजन मैं उस श्री राम का करता हूं जो श्री राम सर्वार्थ ज्ञान शक्ति वेद के अल्प प्रयास से ही रचयिता है सारे वेद निश्वास के तरह बिना आयास के जिस राम से प्रकट हुए हैं उस राम का मैं मैं के रूप में ग्रहण करता हूं श्री राम महम भजे ये प्रथम वर्णक का अर्थ हुआ न द्वितीय वर्णक का अर्थ निकलेगा सर्ववेत्तारम अच्छा सर्ववेत्तारम भी प्रथम वर्णक के साथ ही है वो है न सर्वज्ञम श्री रामम अहम् भजे वो जो निरतिश सर्वज्ञ श्री राम है उस श्री राम का मैं भजन करता हूं और द्वितीय वर्णक का अर्थ बताने के लिए श्री राम का विशेषण है वेद वेद्यम श्री रामम अहम भजे वेद वेद्यम यानी वेद का जो प्रमेय है वेदों से मात्र जिसको जाना जाता है उसे कहा जाता है वेद वेद्य प्रत्यक्ष वेद्य कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय को प्रत्यक्ष वेद्य अनुमान प्रमाण का जो विषय होगा वो अनुमान वेद्य और वेद प्रमाण का जो विषय होगा उसे कहा जाएगा वेद वेद्य तो ब्रह्म वेद वेद्य है आकाशादि समस्त जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण चेतन ब्रह्म है इसका ज्ञापक प्रमाण कौन है द्वितीय वर्णक ने कहा कि अस्य जन्मादि य तद तो यह विचित्र जो आकाशादि जगत है इसके जन्मादि का जो कारण है वो ब्रह्म है यानी आकाशादि समस्त जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है ये जो व्यास जी ने द्वितीय वर्णक में लक्षण किया जो व्यास जी के भक्त हैं व्यास जी के प्रति श्रद्धालु हैं व्यास जी के इस वाक्य से श्रद्धा पूर्वक बताए गए अर्थ को स्वीकार कर लेंगे कि आकाशारी जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है लेकिन जो व्यास जी के अनुयायी नहीं हैं कपिलादि के अनुयायी हैं, प्रधान कारण है जगत का ऐसा मानने वाले हैं परमाणु जगत के कारण है मानने वाले हैं शून्य कारणवादी हैं, जीव को जगत का कारण मानने वाले हैं ऐसे दूसरे दूसरे ब्रह्म से अतिरिक्त जगत का कारण है ऐसा जिनका मानना है यह सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले के जो अनुयायी हैं प्रधानाधिकारणवाद को बताने वालों के अनुयायी वे तो व्यास जी को व्यास जी ने बताया इसलिए उनके प्रति श्रद्धालु बनकर के स्वीकार तो नहीं करेंगे पूछेंगे व्यास जी को कि आपके पास क्या प्रमाण है कि जगत का प्रधानादि कारण नहीं है ब्रह्म ही कारण है इसका ज्ञापक प्रमाण क्या है हाँ आपके पास ये प्रश्न होगा ब्रह्म को जगत का कारण न मान करके प्रधानादि को जो जगत का कारण मानते हैं उनका तो उनको बताना पड़ेगा प्रमाण ब्रह्म कारणवाद में और इसके लिए ये अधिकरण है द्वितीय वर्णक के अनुसार और द्वितीय वर्णक ये बता रहे हैं द्वितीय वर्णक में बताया जा रहा है कि जगत का कारण ब्रह्म ही है जगत चेतन प्रकृतिक है न कि जड़ प्रधान आदि प्रकृतिक और इस अर्थ को बताता है वेद इसके लिए शास्त्र शास्त्रोनित्व अधिकरण है और शास्त्र योनि में यौनिशब्द का अर्थ है प्रमाण और तो शास्त्र का अर्थ है वेद तो शास्त्रम योनि यानी प्रमाणम शास्त्र योनि तस्य भाव शास्त्र शास्त्रोनित्व इस जगत के जन्मादि का कारण ब्रह्म है इस यह शिद्धा, इस सिद्धांत में प्रमाण शास्त्र है यह सिद्धांत तो शास्त्र यौनी है यानी शास्त्र प्रमाणक है वेद प्रमाणक है ऐसा ये द्वितीय वर्णक में बताया गया का अर्थ है जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है यह बात वेद से सिद्ध होती है वेद वेद्य है जगत का कारण ब्रह्म वही श्री राम है तो वेद वेद्य जो श्रीराम यानी ब्रह्म है उसे अहम भजे उसका मैं भजन करता हूं उसका मैं अहंतया ग्रहण करता हूँ तो इस प्रकार द्वितीय वर्णक का भी अर्थ संग्रह, यहां वेद वेद्यम ये श्रीरामम का विशेषण दे करके टीकाकार ने किया इस प्रकार ये हो गया वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण अब जो द्वितीय वर्णक का अवतरण भाष्य है कारणत्व सर्वज्ञं इति तदेव ये इसकी अवतरण टीका जगत्कारणर्शन सर्व उत्तर तदवे अवतारयति आहश्य इति उत्तरसूत्रम अवतारयुवादेन तो संगतिम व तो व्रत अनुवाद करके व्रत कहते हैं पूर्व अधिकरण में विस्तार से प्रतिपादित अर्थ का संक्षेप में वर्णन वो हो जाएगा व्रत कथन यहां पूर्व में विस्तार से बताया गया जो अर्थ है उस, उसका संक्षेप में अनुवाद करते हुए बताया जा रहा है पूर्व अधिकरण के साथ उत्तर अधिकरण का संबंध इसलिए कहते हैं वृत्ता संगतिम वदन उत, उत्तर सूत्रम अवतारयति तो तृतीय अधिकरण का अवतरण भाषकर भगवान लिखते हैं जगत कारणत्व प्रदर्शन सर्वज्ञं सर्वज्ञ इति उपक्षिप्तम् ये हो गया अनुवाद व्रत कथन व्रत का अनुवाद पूर्व अधिकरण में जन्मादेश इस अधिकरण में विस्तार से यही बताया न कि जगत का कारण ब्रह्म है अचेतन है इसलिए जगत का कारण होने से ब्रह्म है ये उपक्षिप्तम पूर्व अधिकरण में अर्थात ये बताया गया सूचित किया गया अब आगे कहते हैं तदेव दृढ़यन आह तदेव याने जगत कारण ब्रह्म के सर्वज्ञत्व को ही दृढ़यन तत्शब्द से लेना ब्रह्म का सर्वत्व तो सर्वग्यत्वं सर्वग्यत्वं एव आह आहे कहते हैं आह का कर्ता है भगवान सूत्रकार भगवान बादरायण कहते हैं शास्त्रोनिवाद ये सूत्र लिखते हैं तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए चेतनस्य से ब्रह्मणों जगत्कारण तो सर्वज्ञत्व अर्थात प्रतिज्ञात सूत्रकृता चेतन सृष्टिर्ज्ञानपूर्वकवात तो ये कहते हैं पूर्व सूत्र से भगवान वेद जी ने क्या किया कि चेतन ब्रह्म को जगत का कारण बताकर चेतन ब्रह्म में अर्थात सर्वज्ञत्व की प्रतिज्ञा की यानी ये अर्थात सूचित किया कि ब्रह्म सर्वज्ञ है कह ये ब्रह्म सर्वज्ञ है ये अर्थात कैसे सूचित हुआ इसलिए सूचित होता है कि चेतन सृष्टि ज्ञान पूर्वक जो चेतन का कार्य होता है वह ज्ञानपूर्वक होता है जो भी लोक में देखा जाता है चेतन युक्ति बता रहे हैं कि लोक में जो चेतन कुलाल हैं घटादी के कारण करता तो घटा को बनाते हैं तो उनको ये ज्ञान रहता है कि कौन सी मिट्टी से घड़ा ठीक बन सकता है कौन सी मिट्टी से नहीं बन सकता तो कार्य का जो उपादान कारण है उसका अच्छी तरह से ज्ञान रहता है इसलिए जिस किसी भी मिट्टी को ले करके घड़ा बनाना शुरू नहीं करता है कुलाल पास वाली मिट्टी को छोड़ करके जहां बहुत दूर मिट्टी है वहां से भी ला करके जिस मिट्टी से घड़ा बन सकता है उसी मिट्टी को लेने के लिए दूर से दूर जाता है पास वाली मिट्टी को त्याग करके तो इसका अर्थ है कि उसे उसका ज्ञान है और चक्रादि उसके सहायक है इसका भी ज्ञान है और इसी प्रकार चक्रादि को प्रेरित करने पर घड़ा बन सकता है इसका भी ज्ञान है का मतलब जो भी चेतन होता है वह अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य के उपादान कारण को सहकारी कारण को और कार्य के स्वरूप को जान करके ही बनाता है उसे अपने कार्य का और कारण का ज्ञान होता है तो ब्रह्म भी चेतन है और उसकी सृष्टि ये जगत है तो कुलालादी चेतन की सृष्टि पूर्वक देखी गई सोच समझ करके देखी गई बिना सोचे घड़ा नहीं बनाता वो ऐसे ब्रह्म भी सोच समझ करके जगत रूपी कार्य बनाता है ईक्षण पूर्वक सृष्टि है ब्रह्म की तदैक्षत बहुश्याम प्रजाये ये तत्जो सृजता तो चेतन सृष्टि ज्ञानपूर्वक चेतन की जो सृष्टि है वो ज्ञान पूर्वक है और सारे जगत का करता है ब्रह्म तो फिर उसे तो सारे जगत का भी और उनके कारणों का भी ठीक ठीक ज्ञान रहेगा इसलिए वो सर्वज्ञ सिद्ध होगा कुलाल जैसे अपने द्वारा रचित कार्य तथा उनके कारणों को जानता है ऐसे समस्त जगत को बनाने वाला समस्त जगत तथा उसके कारण को अच्छी तरह से जानता है ये सिद्ध होता है तो सब को जानना ही तो सर्वज्ञता है तो चेतन त्वचेतन ज्ञान ज्ञानपूर्वक तो ये हेतु हैं अर्थात ब्रह्म के सर्वज्ञत्व की जो प्रतिज्ञा पूर्व अधिकरण में हुई उसमें आगे हैं अनुमान बता रहे हैं तथा ब्रह्म यो यथा सर्वकार इति यथाकुला स्थित यानी निश्चितम तो ये युक्ति आई कि ब्रह्म सर्वज्ञ है कारण होने से और एक व्याप्ति पूर्वक हेतु बताया जा रहा है कि यो स सज्ञ जो जिस कार्य का करता है वह उसे जानता है कर्ता को अपना कार्य अज्ञात नहीं होता और उस कार्य का कारण भी ज्ञात होता है जैसे कुलाल आदि तो कहते यथा कुलालो, तो ब्रह्म सर्व कारण है तो सब अपने सर्व कार्य का उसे ज्ञान रहेगा उसके कारण का ज्ञान रहेगा यही सर्वज्ञता इस प्रकार सर्व कारणत्व तो पूर्व अधिकरण में शब्दतः बता करके अर्थात सर्व कारण ब्रह्म में सर्वज्ञत्व भी प्रतिज्ञात हुआ और तदेव आर्थिक सर्वज्ञत्म पूर्व सूत्र अर्थात सूचित जो सर्वज्ञत्व है उसे प्रधानादि निराशा वेद कर्तृत्व हेतु न दृढ़यन आह इत्यगत तो के कारण प्रधानादि नहीं है जगत कारण रूपे न का निराकरण करने के लिए प्रधानादि में आदि शब्द से परमाणु जीव काल स्वभाव शून्य इन सब को लेना ये जगत के कारण नहीं हैं जगत कारणत्व रूपे न इनका निराकरण करने के लिए वेद वेदकर्तृत्व रूप हेतु से तदेव सर्वज्ञत्व दृढ़यन आह उसी सर्वज्ञता को दृढ़ करते हुए भगवान सूत्रकार शास्त्रोनवात यह अधिकरण कहते हैं यानी वेद का कर्ता ब्रह्म को बताते हैं अब ये कहा था टीका में अवतरण में कि वृत्तानुवादे न संगतिम वदन उत्तर, उत्तर सूत्रम अवतारयति पूर्वत तो कथन तो हुआ अब ये संगति क्या हुई इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि हेतु द्वयस्य एकार्थ साधनत्वात् एक विषयत्व संगति ये जो पूर्व सूत्र में सूचित अनुमान है, उसमें हेतु हैं कारणत्व और आ, साध्य हैं सर्व्ञान ब्रह्मण्वात् यो यर्ता सज्ञ यथाकुलाल ये पूर्व सूत्र से सूचित अनुमान है उसमें हेतु है कारणत्व, अरे सर्व कारणत्व हेतु से ब्रह्म में सर्वज्ञत्व बताया जा रहा है पूर्व सूत्र में सूचित जो अनुमान उस अनुमान से ब्रह्म में सर्वज्ञत्व बताया जा रहा है ब्रह्म में सर्वज्ञत्व को बताने के लिए हेतु है पूर्व सूत्र के द्वारा उक्त कारणत्व और ये जो प्रकृत अधिकरण है शास्त्रित्व अधिकरण इसमें भी एक पूर्व सूत्र के द्वारा ब्रह्म में सर्वज्ञत्व सिद्ध करने के लिए जो हेतु बताया गया है उससे भिन्न दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है हेतुअतर बताया जा रहा लेकिन साध्य वही है पक्ष वही है ब्रह्म पक्ष हैं उसमें सर्वज्ञत्व साध्य है और हेतु हैं वेद कर्तृत्व सर्वावभाषक वेदकर्तृत्व हेतु से इस अधिकरण के द्वारा ब्रह्म में सर्वज्ञत्व बताया जा रहा है और पूर्व अधिकरण में सर्व सर्वकारणत्व हेतु से ब्रह्म में सर्वज्ञत्व बताया गया हाँ हेतु मात्र बदल रहा है अलग अलग दो अधिकरणों में दो हेतु बताए गए हैं सर्वज्ञत्व को सिद्ध करने के लिए ब्रह्म के तो अलग अलग दो अधिकरणों के द्वारा प्रदर्शित हेतुओं से एक ही अर्थ का प्रतिपादन होने से एक विषयकत्व संगति बनेगी इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ पूर्व अधिकरण सर्व कारणत्व तो ब्रह्म में बता करके सर्वज्ञत्व तो बता रहा है और यह अधिकरण वेद कर्तृत्व तो बता करके सर्वज्ञत्व तो बता रहा है तो दोनों अधिकरण एक ही अर्थ को बता रहे हैं इसलिए एक विषयकत्व संगति हुई संबंध हुआ ये यहां पर कहते हैं टीकाकार की हेतुद्वय से एक अर्थ साधनत्वात हेतुद्वय कौन है सर्व कारणत्व और वेद कर्तृत्व सर्व कारणत्व हेतु है कौन से अधिकरण के द्वारा बताया गया हाँ दूसरे जन्मादेश से और वेद कर्तव हेतु ये तीसरे अधिकरण से बताया जा रहा है तो ये जो अलग अलग दो हेतु हैं हेतु द्वे शब्द से ग्राह्य इन दोनों से एकार्थ अर्थ इन दोनों से एक ही अर्थ को सिद्ध किया जा रहा है ये दोनों अलग अलग दो साध्य को सिद्ध नहीं कर रहे हैं एक ही सर्वज्ञत्वरूप साध्य को सिद्ध कर रहे हैं वो एक अथ है सर्वज्ञत्व तो सर्वज्ञ रूप एक अर्थ को इन दो हितुओं के द्वारा सिद्ध किए जाने से एक विषयत्वम अवांतर संगति ये शास्त्र यौनित्व अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ एक विषयत्व संगति बनेगी आ? एक विषय तो संगति एक विषय तो में बहुरी समास हुआ है पहले एक है विषय जिन दो अधिकरणों का उन्हें कहा जाएगा एक विषय दोनों अधिकरण हो गए एक विषय एक विषय वाले उनका एक विषय क्या है सर्वज्ञत्व ब्रह्म का तो ब्रह्म का सर्वज्ञत्व रूप एक ही विषय इन दोनों अधिकरणों का और इसलिए दोनों अधिकरणों को कहा जाएगा एक विषय उनमें एक धर्म रहेगा एक विषय तो वही एक संबंध बनेगा वो संबंध बनेगा इन दोनों में एक विषय तो संबंध जैसे प्रतियोगित्व तो अनुयोगित्व तो संबंध बनता है ना ऐसे एक विषयत्व तो भी संबंध है अथवा कहते हैं आक्षेप संगति बन जाएगी एक विषय तो संबंध मान लो या आक्षेप संगति से ये अधिकरण प्रारंभ हो रहा है ये मान लो इसलिए आक्षेपी की संगति बनेगी ये भी आगे यद करके कह रहे हैं कि यद्वा वेदस्य वेदस्त्यवात सर्व हेतुता नास्ति इति वेद ब्रह्मणेतुनाक्षेपसादेतु अस्य महतो भूतस्य एतद् ऋग्वेदो भूतों यजुर्ेद सामेदोथर्वाीरस वाक्य विषय उच्यते यहाँ लीजिए उच्चते के पास में पूर्ण विराम होना चाहिए है उसमें हाँ तो पूर्ण विराम होना चाहिए हाँ वेद हेतुत्व उच्चते यहा पूर्ण विराम हा ये दूसरी संगति बता रहे हैं ना है संगति पूरी हो रही है और अश्य महत्व भूत इत्यादि से विषय वाक्य बताया जा रहा है संगति तो पूरी वहां हो रही है तो पूर्व अधिकरण में जो बताया गया ब्रह्म में सर्व कारणत्व ब्रह्म सबका कारण है ऐसा जन्माद यशत ये सूत्र बता रहा है तो उस सूत्र के द्वारा बताया गया जो सर्व कारण रूप सिद्धांत है उस पर आक्षेप पूर्व पक्षी करते हैं कि ब्रह्म को सर्व कारण नहीं कहा जा सकता सिद्धांतियों ने पूर्व अधिकरण में कहा ब्रह्म सब का कारण है तो कहा कि ये ठीक नहीं है सबका कारण ब्रह्म नहीं है क्यों कि वेद नित्य होने से वेद का कारण ब्रह्म नहीं तो इसलिए सर्व कारणता नहीं आएगी ब्रह्म में सर्व कारणता नहीं है इस प्रकार ये पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए ये द्वितीय तृतीय अधिकरण का प्रथम वर्णक प्रारंभ हो रहा है तो इस आक्षेप का समाधान करने के लिए प्रथम वर्णक है ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म में शास्त्र यौनित्व तो भी है क्या मतलब वेद का कर्तृत्व तो भी है वेद का भी कारण ब्रह्म है ये बताने के लिए प्रथम वर्णक है इस अधिकरण का तो वेद कारणत्व तो भी सिद्ध हो जाएगा तो सर्व कारणत्व तो पर जो आक्षेप था वह अनिवृत्त हो जाएगा इसलिए ये अधिकरण है आक्षेप संगति से इस अधिकरण के पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेप संगति इस प्रकार बनेगी तो ये कहा कि यद वेदस्य नित्यत्वात् नित्यवाद ब्रह्मण सर्व हेतुता नास्ती इति आक्षेप संगत्या वेद हेतुत्व उच्यते तो आक्षेप संगति से ब्रह्म में हे वेद हेतुत्व इस शास्त्र यौनित्व अधिकरण के प्रथम वर्णक में बताया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्ष के द्वारा आक्षेप किया गया वेद का कर्ता ब्रह्म नहीं है करके वो सिद्धांति बताएंगे कि वेद का कर्ता ब्रह्म है इस प्रकार ये आक्षेप संगति बन जाएगी इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ अब अश महत्व भूत से ऋग्वेदो इत्यादि इस अधिकरण के विषय को बताने के लिए वाक आ रहा है टीका में वाक्य फिर संदेह को बताएंगे टीकाकार पूर्व पक्ष बताया जाएगा पूर्व पक्ष मत में फल बताया जाएगा फिर सिद्धांत बताया जाएगा सूत्र से इस पर चर्चा हम लोग करेंगे परसों कल अनाध्याय रहेगा